राधे गोविंद मधुरम मधुराक्षरम आरोह कविता शाखा वंदे वाकोल यत्र यत्र तत्र त्र ततमस्कलि बाष्प वरी पिपूर्ण लोचनमत राक्षक कृतार्थ देव वंदनं दिनेश सुशोभिभाल चंदनं वंच न सुशोभितलचंद नमाश गोपालिय पूज्यशालमं श्याम तनु सुशोभम विभंग्रम रूपम कलवेणुवक् श्री श्रील राधा धारमण नमा जन्मा से तोन्वयादि तरतचा स्विघ सराट तेने ब्रह्मय आदि कव महयंती यूर तेजो तविनिमयो विनिम यो मृष धामना स्व सदा निरस्तुहक सत्यम परी मही मनोजब मारत तोल्यगम जितेन्द्रिय बुद्धिवता वरिष्ठ मज वानयूथ मोख्यम श्रीरामदूत शरण प्रपद्ये वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवांसूप साग्रजा सह गणरघुनाथ सजीव सावैत सवधूत पिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पाद गण लिता श्री विशाखान्विता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे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 जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्या्याम काम राघव राम की कृपा करुणा से हम इस सीता रूपी श्री वाल्मीकि रामायण का और सीता के ग्रंथ एवं इस राम सीता की कथा में गंगा में अवगाहन का स्नान का अपने जीवन की शुद्धि का एवं पुण्यों को संचित करने का प्रयास करने हेतु यहाँ प्रतिदिन कथा गंगा में अफगन करते हुए उ, उपस्थित हो रहे हैं आज कथा का अंतिम दिवस है। हरि अनंत हरि कथा अनंता महाराज सोचा था कि नौ दिन के अंदर पूरी वाल्मीकि कर लेंगे परंतु उसके प्रथम सर्ग वाल्कांड के अंदर ही अभी तक अटके हुए हैं तो आखिरी में यह जो भी प्रेरणा मिलती है वह है राम जी की तरफ से ही होती है हनुमान कहने वाले हैं हनुमान ही सुनने वाले हैं तो अब यही निश्चय हुआ है कि राम जी की बरात करा के बहू को घर पे लेके आ जाएंगे और कथा को विश्राम आज यहीं बस कर देंगे फिर ठाकुर कृपा से कभी हुई तो फिर आगे बढ़ाएंगे कहा फिर सीता जी को कहाँ अपहरण करवाएंगे हनुमान जी को लेके आएंगे भी हनुमान जी की जरूरत नहीं है कथा आज जब मैं स्वयं सुबह उठ के स्वाध्याय कर रहा था इस विवाह उत्सव का इच्छा नहीं थी कि मैं नीचे आके आप सबको कथा सुनाऊ ऐसा विलक्षण विवाह मैंने कभी ना पढ़ा था जी अपने जीवन के अंदर हाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ है उसकी चर्चा ग्रंथों के अंदर लिखी हुई है और राधा बल्लभ मंदिर के अंदर तो साल में तीन या चार बार विवाह होता है राधा कृष्ण का राधा बल्लभ का तीन चार बार विवाह होता है और तीन चार बार महाराज दूल्ले की तरह से सजाया जाता है वहां की वहां के आचार्यों ने चाचा वृंदावन दास उन्होंने चार लाख पद लिखे है आ, अपने जीवन के अंदर सबसे ज्यादा पद अगर व्रज के अंदर किसी ने लिखे हैं तो चाचा वृंदावन दास ने लिखे हैं उन्होंने या उनके यहाँ पर जितने भी आचार्य हुए उन्होंने व्रज पदों में भगवान श्री कृष्ण कैसे वेश में है दूल्हा वेश में कैसे लग रहे हैं उसके बारे में तो पढ़ा है हु? परंतु वह सब गुप्त रीति से हुआ जितना विवाह हुआ गुप्त रीति से हुआ अट्ठारह पुराणों में उसका वर्णन ज्यादा नहीं है भगवान श्री कृष्ण छोटे से थे राधा रानी को नंद बाबा ने दे दिए कि भैया ये लो मैं तो गैयाओं को लेके गोकुल जा रहा हूँ यहाँ पे दे दिए राधा रानी देवी के रूप में आई थी अलादनी शक्ति हैं उस रूप के अंदर उन्होंने दर्शन दिए थे फिर उन्होंने जब सब चले गए हैं हाँ कोई भी घर का सदस्य नहीं है दूर दूर तक गैयाएँ भी नहीं हैं यहाँ की गै्याएँ भी नहीं हैं तब ब्रह्मा को बुला बुलाया कि भैया मंडप सजा दो तुम पुरोहित बन जाओ और स्वयं भगवान से कहा कि अब भैया बाल लीला को समाप्त करके तुम आ, कुमार अवस्था में आओ तो आपके संग विवाह हो जाए उस समय घर का कोई सदस्य नहीं था वो गंधर्व विवाह था मैं आज सोच ही रहा था कि भगवान श्री राधा कृष्ण ने सही तरीके से विवाह क्यों नहीं करा और उसके पीछे का कारण मुझे यही लगा क्योंकि यह जो सीताराम का अद्वितीय विवाह था उसके आगे अगर महाराज राधा कृष्ण का विवाह और उसी तरीके से होता जैसे सीता राम का हुआ तो महाराज राम जी के भक्त और कृष्ण जी के भक्त दोनों आपस में लड़ जाते ये कहने को कि मेरे मेरे भगवान का विवाह बढ़िया तरीके से हुआ दूसरे वाले बोलते नहीं मेरे भगवान का हुआ है तो कहीं पे भी रसाभास ना हो कहीं पे भी कम ज्यादा ना पड़े तो भैया कुछ लीलाएं उन्होंने रामकाल के अंदर करी और कुछ लीलाएं उन्होंने कृष्ण काल के अंदर करी कि कहीं पे भी रसाभास ना हो किसी के अंदर भी रसा विरोध ना हो दोनों एक ही, ही हैं हाँ तो राम जी ने जैसा विवाह करा है ऐसा विवाह 24 अवतारों के अंदर जब बाकी के जितने भी अवतार लिए हैं उसमें कहीं पे भी नहीं हुआ है प्रथम एकमात्र ऐसा विवाह था जिसे कृष्ण ने भी नहीं करा है वराह ने भी नहीं करा वामन तो महाराज ब्रह्मचारी बन के बटुक ब्राह्मण बन के आए थे वो तो करते भी क्या हाँ चाहे महाराज नृसिंगतार में भी आए तो अपनी पत्नी को हाथ मार के भगा के फेंक दिया भैया तू दूर जा मेरे तो इस वक्त भक्त प्रहलाद है उसके संग बात करने की इच्छा हो रही है तो कई बार तो ऐसा हुआ कि पत्नी संग में नहीं थी लीलाओं के अंदर और जब पत्नी थी भी तो वह पत्नी लक्ष्मी के रूप में वहां पर शुरू से ही विद्यमान थी ये देखो लक्ष्मी जो है वह है भगवान के दाहिनी तरफ बैठती हैं हाँ दाहिनी तरफ बैठती हैं क्यों दाहिनी तरफ बैठ के पैर दबाती हैं लक्ष्मी जी जो है वो विष्णु जी के दाहिनी तरफ बैठ के पैर दबाती है परंतु बाई तरफ बैठने का अधिकार प्रथम बार अगर भगवान ने किसी को दिया है तो वो सीता जी को दिया हुँ? सीता दो प्रकार की हैं एक है भक्ति एक है भक्ति रूपी दूसरी है शरणागति रूपी दो प्रकार की सीताएं हैं जब तक राम से मिली नहीं थी तब तक भक्ति रूपी सीता थी जब राम से मिली उसके बाद शरणागति सीता हुई है शरणाग तो भक्ति क्या है भक्ति अंग है और महाराज भक्ति शरणागति का एक अंग कहलाता है भक्ति अपने आप में पूर्ण विषय नहीं है भक्ति आपको भगवान से नहीं मिलाती है शरणागति जो होती है वह आपको भगवान से मिलाती है दोनों के अंदर अंतर है जब तक शरणागति नहीं आएगी तब तक आप भगवान से नहीं मिल सकते हैं शरणागति जिसे प्रपत्ति कहते हैं जिसे शेल्टर कहते हैं जब तक यह शरणागति हमारे जीवन के अंदर नहीं आती है आप कितनी भी ताकत लगा लें आप कितने बड़े भक्त अपने आप को कह लें यह भगवान आपको अपने आप को देते नहीं है यही कारण था जब महाराज सुपर्णखा आई थी उसने प्रपत्ति को हा? खाने का प्रयत्न करा था हा? उन्होंने शरणागति रूपी सीता को खाने का प्रयत्न करा था उसकी शरणागति सीता की शरणागति लेने का प्रयत्न नहीं करा था अगर वह सीता की शरणागति ले लेती लेतीपर्णखा तो महाराज भगवान मेरे जो राम हैं वह ऐसे ही उनको अपने आप अपना लेते कोई दिक्कत नहीं होती परंतु जो भक्ति रूपी सीता है आज उनका विवाह होने वाला है और उनका विवाह किससे होगा बोले वह धूले राजकुमार से होगा जिनका सील स्वभाव है यह सील स्वभाव वाले कल की कथा कहाँ तक चली थी बता तो दो हम तो भूल गए बातें हो रही थी, थी। विश्व मित्र। अच्छा विश्वा अभी विश्वामित्रे बातें चालू भाई <laughs> अभी तो विश्वामित्री में सतानंद जी महाराज आए सतानंद जी महाराज ने आके अच्छी तरीके से विश्वामित्र जी का पूरा परिचय दिया है परिचय देने के बाद परिचय देते देते रात हो गई रात हो जाने के बाद भगवान श्री राम से निवेदन करा कि भाई अब आप सो जाइए भगवान श्री राम सो गए लक्ष्मण और विश्वामित्र के संग जब सोए हैं सुबह उठे अपना जपादी करा है अपना अग्निहोत्र करा है अग्निहोत्र करने के बाद देखो एक लीला इसके अंदर पुष्प वाटिका की लीला आई है जिसे तुलसीकृत रामायण के अंदर लिखा गया है हा परंतु वो विषय फिर बड़ा लंबा हो जाएगा तो आज उसकी चर्चा नहीं हो पाएगी तो यहाँ पे जब भगवान श्री राम उठ गए हैं अब उठने के बाद यहाँ पर मिथिला के अंदर सब नर नारी यह बात कर रहे हैं कि भैया अब तो वह समय आ चुका है कि यह राम ही हमारी सीता को वर ले इसके जैसा इनके जैसा यह जो पुरुष है ये संसार में ना हमने कभी देखा है और ऐसा लगता है कि इस आदमी को तो ऐसा यह व्यक्ति नहीं यह तो देवता समान है इन सब की बातें चल रही हैं तब वशिष्ठ मुनि ओ विश्वामित्र मुनि ने राम और लक्ष्मण से कहा हे राम और लक्ष्मण भैया तुम अब हमारे संग जानकी जी के महल में जनक जी के महल में चलो जब इस बात को कहा है कि भैया चलो चलने की कही भगवान श्री राम और लक्ष्मण चले हैं चलते हुए जैसे ही समाज के अंदर पहुँचे उस जनक जी के सभाग्रह के अंदर पहुँचे जनक महल के अंदर पहुँचे हैं तो कैसे लग रहे हैं राज समाज विराजत रूरे उडगन महू जनु जुग विधु पूरे बोले ऐसे लग रहे हैं जैसे दो चंद्रमा आज तारों के बीच में नक्षत्रों के बीच में आ चुके हैं समाज तारों के समान लग रहा है परंतु यह है दो जो सुकुमार है, है सुकुमार हैं यह चंद्रमा की भांति लग रहे हैं इन्होंने सबके तेजों को हर लिया सबकी आंखें जो भी थी वह भगवान श्री राम के चंद्रमा रूपी हा? चंद्रमा रूपी महाराज रूप पे लग गई हैं उनका रूप लावण्य सब महाराज ले रही हैं देखो यहाँ पर एक भाव आया है कि जिस जिस ने भी भगवान श्री राम के दर्शन करे तो जिस जिसका जैसा भाव था उसी भाव से भगवान श्री राम के दर्शन उसको होने लगे जो जो राक्षस आदि राजाओं का भाव बना राजाओं का रूप बनाकर उस सभा के अंदर बैठे थे उनको भगवान श्री राम काल के रूप में दिखने लगे वहाँ पे जित, जितनी भी महाराज विधेनगरी के अंदर जितने भी राजा वहाँ के राजा या वहाँ के पुरुष थे या जनक जी थे या जनक जी की जितनी भी स्त्रियाँ थीं उन सबको भगवान श्री राम बात्सल्य भाव में छोटे बालक के समान दिखने लगे वहाँ कहा गया है कि जितनी भी सखिया थीं उन सखियाओ को वह सब के सब वह भगवान श्री राम का चेहरा विष्णु के समान लगने लगा और सीता जी लक्ष्मी के समान लग रही हैं सबके भाव अलग आए हैं यह वही भाव है जब भगवान श्री कृष्ण प्रथम बार मथुरा नगरी में कंस को मारने के लिए पहुंचे हैं पहुंचने पर जब सब अः मल्ल युद्ध के लिए तैयार हुए तैयार होने के बाद उस समय पर उस कंस के आ, महल के अंदर जितने भी लोग बैठे थे उन सबको अलग अलग रूप में दर्शन जैसे प्राप्त हुए हैं ठीक उसी प्रकार जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन ही देखी तैसी बोले जिस जिसकी जैसी भावना रही है उसने वैसे ही भगवान श्री राम के दर्शन करें सहित विदेहे रानी सम प्रीति ना जाती बखानी बोले यह जो यह जो विधेयक आए हैं देखो शिशु के रूप में वात्सल्य के रूप में अः राज को जो जनक जी हैं उनको दर्शन प्राप्त हुए हैं शिशु के रूप में वह मानी नहीं रही हैं कि ये भैया कुछ कर सकता है धनुष भी तोड़ लेगा या क्या कर लेगा वाल्मीकि कार ने लिखा है कि जब विश्वामित्र ने अच्छी तरीके से समझा दिया भैया देखो इनके अंदर सील स्वभाव कितना है इनके अंदर मर्यादा कितनी है जिसकी कल चर्चा हमने करी थी इनके अंदर वीरता कितनी है इनके अंदर महाराज धीरो भाव कितना है यह कितने बड़े अधिनायक हैं जब इस सब की चर्चा करी है तो वाल्मीकि में लिखा है की चर्चा होने के बाद ही जनक जी बड़े इम्प्रेस हुए इम्प्रेस होने के बाद कही भैया को जे अगर हमारा वो धनुष तोड़ देगा तो मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके संग कर दूंगा ये उसी समय कह दी थी परंतु वात्सल्य भाव के कारण आज यह सोच रहे हैं भैया इसको इस ये धनुष उठा भी पाएगा क्या क्योंकि यह तो शिशु के समान है यह तो बालक है आ? और यहाँ कई जगह पे आया भी है भैया अलग अलग रामायणों के अंदर कि जनक जी को भरोसा नहीं था कि राम इस धनुष को उठा भी सकते हैं क्योंकि उनके अंदर उनको वात्सल्य भाव के दर्शन हो रहे थे शिशु के दर्शन हो रहे थे शिशु सम प्रीति ना जाती बखानी बोले महाराज यह शिशु के समान ऐसे दर्शन हो रहे हैं ऐसा प्रेम जनक जी के मन से उमड़ रहा है ना जाती बखानी जिसका बखान नहीं करा जा सकता है अरे राम वहां पहुंचे हैं परंतु राम आज राम के राजा राम के तौर पर सुकुमार राम के तौर पर नहीं पहुंचे चोर राम के रूप में पहुंचे हैं चोर राम के रूप में इस चोर राम के चार गुण हैं। पहला गुण जो है हा? क्या है यह चोर राजत राज समाज महू कौशल राज किशोर सुंदर श्यामल गौर तन विश्व वि, विलोचन चोर हाँ स्वयं महाराज ये हम हम नहीं कह रहे हैं कि महाराज चोर है शास्त्र स्वयं इस बात को कहता है कि यह जो सुकुमार आए हैं राजकुमार राज किशोर जो वहां पधारे हैं यह बिलोचन चोर हैं। कैसे चोर हैं? बोले पहला भाव है कि इस चोर की चोरी से आनंद मिलता है दूसरा यहां समाज का कोई चोर आ जाए तुम्हारे घर में चोरी कर ले तुम्हारी कुछ ही वस्तु की चोरी कर ले तो आनंद का अनुभव नहीं होता है परंतु यह बिलोचन चोर हैं जिन्होंने भी अपनी आंखों से इनको देखा बिलोचन अपनी आंखों से जैसे ही इनको देखा है भगवान श्री राम ने सबके मन और चित्त की चोरी कर ली मन चित्त की चोरी के बाद सबको आनंद का अनुभव होने लगा तो पहला भाव तो यह है कि भाई भगवान श्री राम जब चोरी करते हैं तो सबको आनंद का अनुभव होता है दूसरा भाव है कि चोर जो है वह किसी के हां शरीर को नहीं चुराता है न शरीर के अंदर जितने भाव हैं उसको नहीं चुराता है चोर ज्यादा से ज्यादा काजल चुरा लेगा ज्यादा से ज्यादा काजल चुरा लेगा परंतु भगवान श्री राम जैसा चोर जब महाराज सभाग्रह के अंदर पहुंचा है उसने उसने काजल नहीं चुराया उसने सीधे आंखों को चुरा लिया है आंखें किसी के ऊपर नहीं जा रही हैं सब कोई भूल गया और भैया चकोर की भांति चकोर पक्षी की भांति उस चंद्रमा के हाँ उस शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति जो सुकुमार राज किशोर भगवान श्री राम थे उनकी ओर देखते रहे सबकी आंखें चुराली भगवान ने तीसरा बताया है चोर जो है वह छिपने का प्रयत्न करता है यह छिपने का प्रयत्न करता है परंतु भगवान श्री राम जो है वह तो सिंह की भांति शार्दूल की भांति गज की भांति और वृषभ की भांति हाँ चार चालों को एक चाल में चलते हुए उस सभाग्रह में आए छुपने का प्रयत्न नहीं कराए यह विलोचन चोर छुपने का प्रयत्न नहीं करता है चारों धीर गंभीर चाल को लेके मस्ताने हाथी की चाल को लेके धर्म भरे महाराज उस वृषभ बैल की भांति वह उस सभाग्रह के अंदर आए हैं चोर जो है रात में आता है परंतु आज भगवान श्री राम दिन में इस सभाग्रह में आके सबके आंखों की चोरी कर रहे हैं मन धन चोरत राग राघवा नयन नयन सो जोर बोले यह मन धन की चोरी करने वाला राघव जो है नयन नयन सो जोर महाराज अब सबकी आंखों से उनके मन रूपी धन को चुरा लेता है ऐसे भगवान श्री राम का वहां स्वरूप है महाराज वाल्मीकि के अंदर वर्णन आया है कि विश्वामित्र जब आए आने के बाद जनक जी ने उनको प्रणाम करा है उनका सोश उपचार विधि से पूरा पूजन करा है पूजन करने के बाद प्रणाम करने के बाद उनको आसन दिया आसन देने के बाद राम और लखन को एक दो आसन दिए और उनसे बैठने के लिए कहा कहने के बाद विश्वामित्र को आज इतनी जल्दी हो रही है इतनी जल्दी हो रही है कि भैया इन इन राम को धनुष को दिखा दो ये वाल्मीकि के अंदर तीन चार बार आया है वाल्मीकि के अंदर तीन चार बार आया जनक जी नहीं बोल रहे हैं कि भैया मैं धनुष दिखाना चाहता हूं ये तोड़ दे तो अच्छा है विवाह विवाह विवा हो जाएगा नहीं यहां पे विश्वामित्र बार बार कह रहे हैं भाई हम मैं राम और यहां पे लक्ष्मण को लेके आया हूँ ऐसा काम करो देखो इधर अपने धनुष को यहाँ लेके आ जाओ धनुष की तुम रोज पूजा करते हो धनुष के बारे में बहुत सुना हुआ है जनक जी कर रहे हैं यार अभी अभी आके बैठे भी नहीं हो हालचाल भी नहीं पूछे तुम कैसे हो मैं कैसा हूँ कैसी बीती वहां कुछ बात नहीं है तुम तो या धनुष लेके आ जाओ जब धनुष लाने की बात हुई है तो धनुष कैसे आया है बोले आठ पही पर आठ पही पर धनुष आया पांच हजार सैनिक उस वे रस्सी से और लोहे की चेनों से खींचते हुए पूरी ताकत लगाते हुए पसीने से भरकर खींचते हुए उस सभाग्रह में लेके आए पांच हजार सैनिक इतना भारी है वो भी पही के बल पे उठा के भी नहीं लेके आ पा रहे हैं खींच के लेके आए हैं वह महाराज वहां पे आया भूप सहस दस एक कहीं बारा लगे उठावन ट्रई ना हारा महाराज बड़े बड़े राजा वहां पे बैठे हुए हैं, हा सबकी बारी आई है कई शास्त्रों के अंदर तो राम रसायन कई ऐसे शास्त्रों के अंदर तो हनुमान नाटक के अंदर लिखा है कि दस रावण भी स्वयं वहां पे पधारा है रावण भी वहाँ आया है कि भाई मैं भी सीता का यहाँ पे वर्ण करना चाहता हूँ वाल्मीकि के अंदर इसका कोई उदाहरण नहीं है वाल्मीकि के अंदर तो यह आया है कि जिस दिन से भाव उठा जिस दिन से जनक जी के मन में भाव उठा कि भैया धनुष कोई भी जो राजा उठा लेगा उसका विवाह मैं अपनी पुत्री के संग करा दूंगा उसके बाद से जनकपुरी के अंदर राजाओं की लाइन लगने लगी सबने कोशिश करी उठाने की कोई हिला तक नहीं पाया जब हिला नहीं पाया तो जनक जी ने कही भैया विवाह कराएंगे नहीं तो क्षत्रिय दूसरे राजाते वो गुस्सा हो गए उन्होंने अपनी सब अः सेनाओं को बुला लिया और सेनाओं को बुलाने के बाद महाराज जनकपुरी पर कई राजाओं ने प्रति वर्ष प्रति महीने आक्रमण करा है आ, जनक जी से लड़े है कि तू हमने मन तू ने हमसे मना कैसे करी है अः बोले जब एक एक करके आज परंतु जब यहाँ राजसभाग्रह के अंदर हम राजा बैठे है एक और किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया है किसी को भी निमंत्रण नहीं है दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन ठाना बोले मैंने निमंत्रण किसी को भी नहीं दिया है द्वीप द्वीप के सब राजा आए हुए हैं क्यों आए सुनी हम जो पन ठाना मैंने जब ठान लिया कि भाई मैं विवाह उससे कराऊंगा जो धनुष को उठा लेगा बस यह मेरे ठानने के कारण ही है स्वयं यहां आए मैंने किसी को निमंत्रण करके नहीं बुलाया है एक एक करके सब उठाने भी लगे हम्म जब नहीं उठा धनुष जब धनुष नहीं उठा तो भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टी ना बोले तब क्या करने लगे दस हजार राजा एक बार में वहां पे पहुंचे दस हजार राजाओं ने उस धनुष को उठाने की कोशिश कर, करने लगे हाँ महाराज ऐसी स्थिति हो गई जनक जी बोले यार दस हजार उठा तो रहे अगर किसी ने ये उठा भी लिया तो फिर मुझे कैसे मालूम चलेगा कि किस किसने उठाया और किसका विवाह मुझे सीता के संग करना है सब आपस में लड़ रहे हैं सब आपस में लड़के नहीं ए, एक एक करके तो उठ नहीं रहा क्यों ऐसा करते हैं कि सबके सब, के सब उठ, उठाते हैं दस हजार सबके सब आके सब उठाने लगे हैं कोई नहीं उठा पाया जब कोई नहीं उठा पाया है उदास जनक हुए हैं जनक जी बोले अरे राम यहाँ यह पृथ्वी तो वीरहीन हो चुकी है यहां कोई वीर नहीं है अब जनी को माखे, भट मानी मही, मैं जानी। अरे यहां पे कोई अब नहीं है। जो एक इस की बात है उसको उठा नहीं पा रहा है दस दस हजार लग गए उसके बाद भी नहीं उठा पा रहे हो कैसे वीर हो और सीता तो भाई सीता का नाम कैसे पड़ा धनुष की जो नौक होती है उसे महाराज आ, खेत में वो घल चला रहे थे उस धनुष से तो उससे महाराज जो वो धरती खोदी खोद के जो कलश निकला जिसमें सीता निकली है तो वो धनुष की नौक को सीता कहते हैं इसके कारण उनका बिना में सीता पड़ गया ये वाल्मीकि कार ने अपने उसमें ग्रंथ में लिखा है वैसे सीता के बहुत सारे अर्थ हैं जब सीता कथा करेंगे तो बताएंगे तो महाराज सीता जी का एक नाम सीता इस वजह से बड़ा धनुष धनुष की नौक के कारण बोले यार हमने उठा दी हमारी पुत्री उसे उठा उठा के घूमती है आ? और वाल्मीकि के अंदर उसका एक नाम वीर शुक्ला कहा गया है बोले वह इतनी ताकतवर है कि वह इस धनुष को कहीं भी उठा के घर के अंदर घर के कोने में लेके चली जाती है और तुम जैसे लोगों को तो देखो वीर तुम्हारे अंदर है भी नहीं है बल नहीं है तुम्हारे अंदर की भैया दस दस आके उठाने लगे हो दस भी उठा नहीं पा रहे हैं बहुत ज्यादा उदास हो गए और सोचते हुए मालूम है क्या कहते हैं ये कहते हैं अगर वीर के संग ही विवाह करूंगा अगर मेरी सीता कुमारी रह जाए तो कुमारी रह जाए मुझे कोई चिंता नहीं है मैं अपने घर पे उसे पाल लूंगा पर उसका विवाह किसी भी अबली के संग नहीं कराऊंगा तजहू आस निज निज ग्रह जाहूं लिखा ना विधि बेदही विभा बोले मैं उसे अपने घर पे रख लूंगा। परंतु तुम जैसे राजाओं के संग जो वीर विहीन उनके संग विवाह नहीं कराऊंगा चाहे कुछ हो जाए हाँ तुम्हारे हाथों में चूड़ियां पहन रखी है तुम क्षत्रिय नहीं हो आ, जब इस बात को कहा लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया लक्ष्मण जी को गुस्सा क्यों आया बोले रहे राजा अभी एक दिन पहले ही अच्छी तरीके से विश्वामित्र ने बता दिया मेरे भाई राम जो हैं उनके अंदर कितना भाव है उन्होंने एक तीर से ताड़का को मार दिया हा आदि सबको मार दिया अहिल्या का, का उद्धार कर दिया अरे तूने मेरे उन राम के ऊपर उंगली कैसे उठाई है हु? क्योंकि कहा सब पृथ्वी पूरी वीरविहीन हो गई और वहां पे तो पृथ्वी के सुकुमार जो हैं सूर्य के वह सुकुमार जो हैं राजा रा, राजकुमार राम भी बैठे हुए हैं तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गया लक्ष्मण ने कहा लक्ष्मण ने कहा कि नहीं आप राम को पहले उठाने दीजिए एक बार तो मौका दीजिए राम को राम बताएंगे तुम्हें हाँ कि वह उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं जब राम की बात आई है जब लक्ष्मण गुस्सा हुए हैं जनक जी भी सोचने लगे अरे ये कहां से उठा लेगा ये तो बच्चा है और जनक जी सच में ही नहीं सोच रहे थे कि यह राम धनुष को उठाने के लिए यहां पे आया है जनक जी सोच रहे थे कि है तो बस देखने के लिए आया है कि भैया स्वयं होता कैसे है क्यों क्योंकि भाव इतना था हृदय के अंदर वह बिल्कुल प्रण ही नहीं कर पा रहे थे कि यह छोटे से बालक धनुष को उठा लेंगे दस हजार राजा भी जिसको नहीं उठा पाए हैं महाराज उसको उठा लेंगे आ, तो जनक जी सोचने लगे यार तो बच्चा जैसे जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण थे ना गोदी में सो रहे थे और यशोदा मैया राम की कथा सुना रही थी दो साल के भगवान श्री कृष्ण गीत गोविंद के अंदर उद्धरण आया है कि एक राम था हाँ दशरथ नंदन थे चार पुत्र थे दशरथ जी के और भैया विश्वामित्र आए उनको ले गए ताड़का को मारा उसके बाद अहल्या उद्धार करा सीता जी को लिया सीता जी के संग विवाह हुआ घर आ गए कहानी चल रही थी रात को लोरी सुना रही थी यशोदा मैया तो सुनाते सुनाते महाराज समय आया सीता हरण का और बोले रावण एक रावण था जो साधु के वेश में आया और सीताजी को उठा सीताजी को पकड़ा और सीताजी को उठा के अपहरण करके ले गया जैसे ही कहा है भगवान श्री कृष्ण सो रहे हैं हां आधी आधी पलक झुकी हुई है नींद आने ही वाली है परंतु जैसे ही सुना कि सीता का हरण हो चुका है महाराज गोदी से उछल के खट खड़े हो गए और बोले लक्ष्मण मेरे बाण और धनुष को लेके आ, हाँ, हमें उस रावण पे आक्रमण करना है उसने मेरी सीता को चुरा लिया है, यशोदा मैया बोली यार जी तो सो रहो तू तो जी कहा से तू राम बन गये हो कौन सो तेरा लक्ष्मण कहा तेरी सीता दो साल की कौन सी सीता हो गए हाँ तो यहाँ पे भी जनक जी का वात्सल्य भाव है वो भी उसे शिशु की भांति मान रहे हैं बात्सल्य रूप में शिशु की भांति है प्रीति उनकी महाराज शिशु के रूप में दिख रही है तो वो बोले जनक जी सोचने लगे अरे यार बड़ बोला है लक्ष्मण वह जानता नहीं अरे ये छोटा सा बालक कहाँ से उसे धनुष को उठा लेगा यह धनुष को नहीं उठा सकता है परंतु यहाँ पे तो धनुष उठाने के लिए ही भगवान श्री राम हैं लक्ष्मण ने कहा राम जी नाक का सवाल है अब तो उठा के उठाना ही नहीं है तोड़ देना है भगवान राम बोले अरे मैं भी इंतजारी कर रहा हूँ जी उठा उठी का काम तो बच्चे करते हैं बड़े लोग तो भारा उठा के तोड़ देते हैं हाँ परंतु राम जी बैठे हुए हैं जब तक महर्षि ब्रह्म ऋषि हमारे विश्वामित्र का जब तक उनकी आज्ञा प्राप्त नहीं होगी तब तक उठेंगे नहीं सील स्वभाव है बैठे हैं महर्षि ने आज्ञा दी कि भैया राम अब तुम जाओ और जाके आ, उस धनुष को देखो सब राजा बैठे हैं भगवान श्री राम ने सोच लिया था कि जब उठा उठाने का सब काम कर लेंगे उसके बाद मैं अकेला में अकेला जाऊंगा हाँ हीरो आखिरी एंट्री मारता है ना तो महाराज यहां पर भी आखिरी एंट्री मार रहे है भगवान श्री राम आके सबसे पहले परिक्रमा दी है परिक्रमा देने के अच्छा देखने के लिए कहा था तोड़ने के लिए नहीं कहा था जनक जी ने देखने के लिए कहा परंतु यहां पे क्या कह रहे हैं महर्षि, जब ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने जब आज्ञा दी है वो कह रहे हैं मेटहु तात जनक परितापा, बोले इस धनुष को तू विवाह के लिए सीता के लिए दूसरों को दिखाने के लिए मत तोड़ मैं तुझसे कह रहा हूं विश्वामित्र मैं तुझसे कह रहा हूं इस धनुष को तोड़ तू जनक के लिए जब तू जनक के लिए उसको तोड़ेगा हाँ तब ही मेरे मन में शांति का अनुभव होगा इस बात को जब कहा है भगवान श्री राम गए जाने के बाद परिक्रमा दी परिक्रमा देने के बाद परंतु जनक जी ने देखने को कहा था तो हाथ नहीं लगाया उस धनुष को वाल्मीकि के अंदर आज्ञा मागी है क्या मैंने इसे देख लिया है देखने के बाद क्या मैं इसे छू सकता हूं स्वभाव कि किसी की वस्तु क्यों छू उसने तो देखने तक के लिए बोला है तो तुम उसे छूने जा रहे हो तो भगवान श्री राम ने पद पद पर इस चीज को दिखाया है कि महाराज वहां पहुंचे पहुंचने के बाद हाँ छुआ नहीं देखा देखने के बाद जैसे ही छूने को हुए उससे पहले पूछा पूछ के आज्ञा प्राप्त हुई है उसके बाद गीतावली के अंदर तुलसीदास लिखते हैं कि राम जी छूने वाले थे तो छूने से पहले धनुष डर गया जो धनुष था वह डर गया धनुष जो अभी अपने प्रताप के कारण फूल रहा था अरे कोई यहाँ पे वीर पुरुष नहीं है परंतु महाराज कैसे डर गया तो उपमा में गीतावली के अंदर तुलसीदास कहते हैं कि वैसे ही डर गया जैसे दाहिनो दियो पिनाकू सहमी भयो मनाकू महाब्याल बिकल बिलो की जनु जरी है बोले जैसे बहुत बड़ा सांप हो काला बुजदड़ सांप हो हाँ और जब उसके सामने महाराज नेवला या आ, सपेरा आ जाता है तो वो डर के कारण महाराज कुंडली मार के छोटा हो जाता है ठीक उसी प्रकार से यह प्रतापी धनुष जो अभी तक अपनी छाती फुला के रखा था परंतु यहां भगवान श्री राम जो काले उस रूप में श्याम वर्ण में आए हैं उसे देखते ही वह छोटा हो गया डगर डगई न शंभु सरासन अः सरासनु कैसे महाराज जैसे ही छोटा हुआ है भगवान श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया और उठाने के बाद उस पर प्रत्यंशा चढ़ाई प्रत्यंशा चढ़ाते हुए उस धनुष को तोड़ दिया और जैसे ही तोड़ा है वाल्मीकि कार कहते हैं कि उस सभा के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे सबको मूर्छा आ गई सब बेहोश हो गए गिरके बहुत बड़ी ध्वनि हुई और सिर्फ चार लोग वहां पे सही दशा में थे एक जनक जी दूसरे विश्वामित्र तीसरे रा, राम और चौथे लक्ष्मण चार लोग बेहोश नहीं हुए थे समस्त वहां पे जितने प्राणी थे सबको वहां पे मूर्छा आ गई है हा अलग अलग अलग अलग आचार्य तुलसीदास आदि ने जयदेव कवि ने हाँ जो जयदेव कवि ने जब राघव नाटकम लिखा है और उन सब के अंदर तो और भी ज़्यादा वर्णन करा है इसका कि महाराज किस किस को इस ध्वनि के कारण क्या क्या हुआ शु सरासनु कैसे कामी बचन सती मनु जैसे सब नरप भये जोगु उपहासी बिनु जैसे बिनु विराग सन्यासी बोले महाराज यह जो भगव भगवान के उस इसको तोड़ने लगे हैं तोड़ते हुए ऐसा हुआ है कि शिव जो थे वह समाधि में बैठे थे परंतु उनके सर में भी कंपन होने लगा और उनकी भी समाधि टूट गई समाधि टूटी परंतु यहाँ जितने भी राजा आके बैठे हुए हैं हाँ वह सब राजा सब नृप भय जोगु उपहासी हा? सब उपहास के कारण बन गए जैसे बिनु विराग सन्यासी जैसे कोई महाराज संन्यास ले, ले और उसके बाद बैराग ना ले अपने गृहस्थी जीवन चलाए या भारत सन्यासी के जो धर्म होते हैं जिसका कोई पालन नहीं करता है ठीक उसी प्रकार से राजा जितने भी वहां पर थे हाँ वह सब भी उपहास के पात्र बन गए कि देखो छोटा सा बालक है जनक जी कह रहे हैं छोटा सा बालक है बात्सल्य भाव है मेरा उसके अंदर तुम तो जैसे इतने बड़े बड़े प्रतापी राजा इन, इन देशों के संग देशों से यहाँ आए हैं इन, इन दीपों से यहाँ आए हैं वह भी इसको उठा नहीं पाए और इस मेरे छोटे से बालक ने जिसे तुमने तो देखने के लिए भेजा था कि जा तू देख ले उसने उठा दिया हाँ तो उपहास करने लगे हैं गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना अति लाघव उठाई धनु लीना आ, गुरु को मन मन प्रणाम करके दशरथ जी से करके महाराज उन्होंने उसको उठा लिया था कवितावली के अंदर लिखा है दिए यंद लर लर खरत परत दस कंधु मुख भरा बोले महाराज वहाँ पे रावण भी उपस्थित था और रावण भी मुंह के बल गिर गया जैसे ही धनुष को तोड़ा और जब वहां से गिरा है हनुमान नाटक के अंदर लिखा है शिवजी भी समाधि में थे उनका भी मस्तक महाराज हिल गया कि यह कैसी आवाज हुई है अः त्रस यद बाजी मार्ग गमनम शंभो सिराहांपनम महाराज उनका भी सिर अच्छी तरीके से हिल गया जयदेव कवि तो यहाँ तक नहीं रुके जयदेव कवि कहते हैं भिदनन निद्राम मुरा रहे बोले महाराज भगवान विष्णु भी अपनी योग निद्रा में सोए पड़े हुए थे वह इस आवाज को सुनने से उनकी निद्रा भी महाराज भंग हो गई उनकी निद्रा भी भंग हो गई वह भी सोके उठ गई एकदम अरे ये आवाज कहा से आई है क्या हुआ है आ? यहां पे महाराज वरमाला की बात आने लगी अरे इन्होंने तो तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया अब तो वरमाला होनी चाहिए सीता जी से कहा है कि हे सीता सखियों ने सीता जी से कहा भैया यह जो है ना हुरुष यह सुकुमार राम यही अब स्वयं में इसने धनुष को तोड़ा है भैया इसके संग तुझे विवाह करना है इसी के संग ही सीता जी तो मन में ही पहले से ही बांध के बैठी हुई थी कि भाई विवाह तो मैं राम के संग ही करूंगी शास्त्रों के अंदर तो यहाँ तक आया है कि जब स्वयं जब स्वयंवर का समय आया उस समय पर सीता जी ने स्वयं शिव जी की उपासना करी है और शिव जी की उपासना करके कहा है कि कोई भी पुरुष इस धनुष को ना उठा पाए सिर्फ राम को राम के लिए इस धनुष को हल्का कर देना कि वह राम इस धनुष को उठा ले सीता ने पूरी उपासना करी क्यों क्योंकि सीता और राम कि पुष्प वाटिका के अंदर पहले ही मिलन हो गया दोनों के अंदर प्रेम प्रीति हो गई लव एट फर्स्ट साइड पहले ही हो गया आ, देवर सुपर रेडी टू गेट मैरिड एंड यहां पर सीता जी ने पहले से ही की उपासना करके उनसे कह दिया भैया देख लियो यही है जो मेरा है और कोई भी मुझे नहीं चाहिए तो महाराज वरमाला लेके सीता जी वहा उस स्वयंबर के अंदर पधारी भगवान श्री राम महाराज सीधे खड़े हो गए सीता जी हाइट में छोटी हैं और भगवान श्री राम हाइट में बड़े सीता जी जैसे ही वहां पर पहुंची हैं, भगवान श्री राम अपनी गर्दन को नीचे नहीं झुका रहे हैं पहले तो यह डर लगने लगा सीता जी को सखिया कह रही हैं कि हे अः कह रही हैं कि सीता इनको माला डालो तो सीता माला डालने के लिए तैयार नहीं है प्रेम विवश पहिराई न जाई बोले प्रेम के विवश होके ये माला मैं पहना नहीं पा रही हूँ क्या प्रेम विवश था कि बोले अभी तक राम मेरे सामने है और मैं राम के सामने हूं हा? तो इसकी प्रेम का जो अनुभव मैं उन्हें सामने देख के कर रही हूं वह चंद्र वह चंद्रमा है मैं चकोर हूँ अरे शास्त्रों के अंदर लिखा है दो चंद्रमा दो चकोर बोले दोनों के दोनों चंद्रमा की भांति हैं और दोनों के दोनों चकोर की भांति है दोनों के दोनों एक दूसरे का रूप लावण का दर्शन कर रहे हैं तो सीता जी सोच रही हैं अगर मैं वर्माला को पहना दूं तो उसके बाद भैया मुझे इनके बगल में आके खड़ा हो जाना प्रेम विवस पहले महाराज प्रेम विवस पहनाने को तैयार नहीं है परंतु सब सखियों ने कहा अरे भैया पहना दे बाद में देखती रही हो जितना देख लो अभी पहना देवाए तो अब भगवान श्री राम बिल्कुल सीधे खड़े हो गए क्षत्रिय राजाए गणतन नहीं झुकेगी सीता जी महाराज लेके खड़ी है अब कैसे पहनाए कैसे पहनाए तो गाँव ही छवि अवलोकी जितनी भी सह पे हैं है उन सबने भगवान श्री राम की छवि का वर्णन करना चालू कर दिया कि अरे आप तो कामाभिराममम हैं आप तो लोकाभिराममम हैं आप जैसा राजकुमार इस धराधरती पर नहीं देखा जब से आपको देखा है आपने हम सब के मन और चित्तों को आपने चुरा लिया है परंतु तुम अकड़के क्यों खड़े हुए हो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत तो हमारी जानकी जी हैं है आ? उन जानकी जी को एक बार देखो तो सही तब तुम्हें मालूम चलेगा तुम्हारा रूप लावण्य हमारी इन जानकी जी के बराबर भी नहीं है तो भगवान श्री राम ने पूछा कहां देखूं बोले नीचे परछाई में देखो तो महाराज वह ब्रह्म भी उन गानों के अंदर सखियों की मीठी लुभावनी बातों के कारण भूल गया कि अकड़ के खड़ा था और गर्दन नीचे झुका ली और जैसे ही गर्दन नीचे झुकाई है सीता मैया ने महाराज वरमाला उनकी गर्दन में डाल दी सियावर राम चंद्र की महाराज जैसे ही गर्दन में डाली हाँ सीए जयमाल राम और मोली जैसे ही महाराज यह पे डाल दी है गाजे बाजे बजने लगे देवता लोग सब के सब ने आके फूल वर्षा करी है सबके मन पुलकित होने लगे सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं अब यहाँ पे दो बातों बातें आती हैं एक जगह तो बात यह आई है एक रामायण के अंदर कि धनुष तोड़ के इतना ही करा था कि इतनी देर में परशुराम टपक पड़े एक जगह पे यह आया है कि जब पूरी लीला हो गई है विवाह आदि की लीला हो गई है उसके बाद परशुराम आए तो हम चाहते हैं कि जो टेंशन है वो पहले से ही आके खत्म हो जाए तो परशुराम जी की जल्दी से कथा कर देते हैं हाँ फिर आराम से शांति से सबकी वो हो तो महाराज परशुराम वहां पे पधारे उन्हें तो गुस्सा आ गई शिवजी का तोड़ता है वो हमारा दुश्मन होता है आ, बोले किसने तोड़ा किसने तोड़ा सबके हाथ पाप फूल गए साहा कंठ सूख गए अरे राम इनके सामने कौन आए इन्होंने तो छत्रियों का इतनी बार विनाश कराया आज फिर छत्रियों की सभा के अंदर सबको मारने के लिए आ गए हैं लक्ष्मण जी ने पहले राम जी ने बोला प्यार से तो महाराज जब राम जब राम जी ने जब प्यार से बोला सुनहू राम जेही शिव धनु तोरा सहस बाहु बाहू सम, समोरा महाराज जब प्यार से इस बात को कह रहे हैं कि भैया हाँ हमें बताइए हमने कुछ तोड़ा करा या हाथ जोड़ के परशुराम को प्रणाम कर रहे हैं परंतु परशुराम उनके सील स्वभाव से नहीं है आ, में बोले राम तू मरने को तैयार हो जा लक्ष्मण अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे क्यों क्योंकि वह जानते हैं राम जो वह लोक की चिंता करते हैं और लक्ष्मण जो है वह सिर्फ राम की चिंता करता है फिर लक्ष्मण जी का 18 श्लोकों में जिसे कहा जाता है कि यह गीता समान है 18 श्लोक गीता के अठारे अध्याय है आ? तो उसकी पूरी चर्चा हुई है जब संवाद हुआ है लक्ष्मण और उनका उसके बाद उनकी समझ में आई है समझ में आने के बाद परशुराम बड़े प्रसन्न हुए प्रसन्न होने के बाद राम को प्रणाम करा और बोला कि चलो यहाँ के किसी राजा ने किसी ने नहीं तोड़ा यह तो ब्रह्म ने आके साक्षात तोड़ा है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है ऐसे हजारों धनुष को तोड़ दो राम मुझे कहीं कोई ग्लानी नहीं है फिर परशुराम ने अपना शां्र धनुष राम को भेट करा है तत्र परशुरामस्य तत् परशुराम मुखे पश्यता नरसिंह पुराण के अंदर आया है कि परशुराम इतने प्रसन्न हुए हैं कि उन्होंने महाराज उनके मुख से वैष्णव तेज निकला और वह वैष्णव तेज श्री राम के मुख में गया और भगवान श्री राम ने उन व उनके वैष्णव तेज को पूरा का पूरा ग्रहण कर लिया जैसे परशुराम कह रहे हो कि भगवान आपका ही दास हूं हाँ आपने मेरी भक्ति आज तक नहीं आ, ली थी परंतु आज वह समय आ गया है आप भगवान सामने हैं जीव मैं आपके सामने हूं आपको प्रणाम करता हूं आप मेरी सब भक्ति को सब को आप स्वीकार करिए तो आज भगवान श्री राम ने वैष्णव जो अगन, जो वैष्णव तेज निकला वह भै, वैष्णव तेज वैष्णव भक्ति होती है क्योंकि वैष्णवों का तेज उनकी भक्ति है उनकी साधना है उनका भजन है उस भजन को भगवान राम ने प्रभु राम ने ग्रहण कर लिया है हमारे यहाँ पे कहा देखो यहाँ पर एक बात आई है कि राम बड़ी सिंह भजे चापा यहाँ पर अयोध्या वाले इसका अलग अर्थ निकालते हैं और मिथिला वाले अलग अर्थ निकालते हैं राम बरी सीए राम बरी सीए और फिर बहे चापा तो यहां पे बीच में कोमा लगा लो राम बरी सीए ये अयोध्या वाले कहते हैं कि राम जी ने सीता जी को बरा और भजेहू चापा और उस धनुष को तोड़ दिया परंतु सी... मिथिला वाले जो हैं सीता जी के सीता जी के यहां वाले जो हैं वह अलग भाव निकालते हैं वह क्या कहते हैं राम बरी चापा बोले राम जी ने विवाह करा परंतु धनुष किसने तोड़ा था बोले सीता जी ने तोड़ा था इसकी आ, बात राम रसायन के अंदर भी पुष्ट करी गई है बोले राम जी तो बच्चे थे वो क्या तोड़ते तो आद्य शक्ति जो पहले बचपन में छोटी थी तो ही वो ले लेके घूमती थी उस धनुष को तो उनके अंदर ताकत थी कि वो तोड़ सकती थी तो इस बात को राम रसायन के अंदर स्वयं कहा है जनक किशोरी के प्रताप ते पिनाक टूटो टूटो है ना जानो राम बल के प्रभाव ते मत जानो कि महाराज राम बल के प्रभाव से यह पिनाक यह धनुष टूटा है यह धनुष जो टूटा है वह किसोरी के प्रताप से बोले यह जो किसोरी जी ने उनसे कहा था तपस्या करके शिव जी से हल्का फुल्को कर दिया बोले वो जो प्रताप जो था उस प्रताप के कारण उस शिव आराधना के कारण उन देवताओं की आराधनाओं के कारण शिव जी ने उसे हल्का करा है और उसके कारण टूटा है राम के अंदर ताकत नहीं है कि महाराज यह तोड़ दे दोनों भाव आए निकल के दोनों भाव आए जब यहां पर परशुराम जी के संग सब पूरी बात हो गई जयमाला हो गई जयमाला हो जाने के बाद अब समय आया कि भैया अब सही रूप से विधि पूर्वक भगवान श्री राम का सीता के संग विवाह करा दिया जाए विश्वामित्र सतानंद आदि के संग मंत्रणा करने के बाद जनक जी ने अपने दूतों के साथ एक पत्र अयोध्या भेजा दूत तीसरे दिन तीसरे दिन मिथिला से अयोध्या पहुंचे और जब अयोध्या पहुंचे हैं, पहुंचे दूत रामपुर पावन हर से नगर बिलो की सुहावन बोले जैसे ही वहां पहुंचे हैं पूरे अयोध्या की नगरी के अंदर अवध की नगरी के अंदर बिलो की सुहावन, बोले दूतों के आने मात्र से ही महाराज महा, सब हंसने सब, लगे सबके लगे, सब, सब प्रसन्न चित्त हो गए अरे वाह वह समय आ चुका है ये महारा मिथिला से दूत आए हैं जरूर कुछ शुभ समाचार लेके आए हैं और वह पत्रिका जो पत्रिका जो थी वह अः दशरथ जी के पास पहुंची है बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती बोले महाराज यह जैसे ही पहुंची पत्रिका सामने पत्रिका रखी हुई है और एक एक करके महाराज दशरथ जी एक, एक शब्द को पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए बोले उनकी छाती भर आई उनका कंठ रुक्त हो गया उनकी आंखें भर आई खुशी के कारण अरे वाह यह तो बड़ा शुभ समाचार है मेरे राम का राम ने उस धनुष को तोड़ दिया है और भैया उसका विभाग की पत्रिका है जो जनक जी की तरफ से हमारे लिए आई है आ? और दशरथ जी ने उस पत्रिका को बार बार चुमा और अपनी छाती से लगाया ऐसा शुभ संदेश तो मैंने अपने जीवन में किसी भी दूत से प्राप्त नहीं करा है उस दूत को महाराज बड़ी आप करी है उस दूत को बहुत कुछ खजाना दिया है आ? आ? अवध नगरी वालों ने भी दिया है बोले दूत आज तूने प्रथम बार इतनी बढ़िया खबर सुनाई है जिसके लिए तो हमारी बरसों से आंखें तरस रही थी महाराज वहां पर वाल्मीकि कार के अंदर वाल्मीकि कार कहते हैं कि जैसे ही इस बात को सुना सभी लोगों से कहा दशरथ जी ने कि भैया सब के सब तैयार हो जाओ मिथिला चल है और दो मुख्य लोगों से कहा भरत और शत्रुघ्न से कहा कि तुम दोनों रथों की तैयारी करो बरात लेके चलनी है आज पूरा अवध के अंदर अवधवासी सब के सब तैयार हो रहे हैं सबने अपने रथों को तैयार करा वशिष्ठ मुनि का एक अलग से रथ बना है यहाँ पे दशरथ जी का अलग से एक रथ बना भरत शत्रुघ्न का रथ बना और भैया ऐसी विलक्षण बरात चली उस अयोध्या नगरी से जिसे कभी ना किसी ने देखा था ना जिसके बारे में सुना था क्यों क्योंकि यह बरात जरूर थी परंतु धूला नहीं था दूर दूर तक धूला वहां पे नहीं था जब वहां पे महाराज दूल्ला नहीं है तो जब वह बारात चलने लगी बीच रास्ते में लोगों ने बोला ऐसी बारात वाह वा, आज तक कभी नहीं देखी है परंतु दूल्हा कहा है जनक जी बोले दूल्हा तो भैया शादी के मंडप पे पहले पहुंच चुका है बारात धीरे धीरे चल रही है कुछ देर के बाद जनक जी को लगा यार बिना दूल्हे के बरात कैसी होती है ये बारात तो है ही नहीं है तो वशिष्ठ मुनि के पास गए वशिष्ठ मुनि के पास जाके बोली अरे भैया सबके सब पूछ रहे हैं धूल्हा है दूल्ला कहाँ नाक कट रही है हमारी बिना महा बिना दूल्हे की बारात जा रही है कुछ तो बताओ कुछ तो करो कि कुछ हम कुछ उपाय तो दो वशिष्ठ मुनि बोले एक काम कर लो भरत जो है ना वह है, राम जैसे दिखते हैं तो भारत को ही दूल्हा बना दो बोले अगर मैंने भारत को दूल्हा बना दिया तो भारत के जितने भी मित्र होंगे वह सब के सब हंसी उड़ाएंगे बोलेंगे देखो गयो तो दूल्हा बन के और भाई है गई राम की शादी बोले ऐसा काम करो कि काम भी हो जाए और हंसी वसी भी कहीं नहीं उड़े हमारी बोले फिर तो एक काम कर भारत के संग शत्रु को भी दूल्हा बना दे क्योंकि भारत के संग अगर तू शत्रुघ्न को भी दूल्हा बना देगा तो वह राम लक्ष्मण जैसे दिखते हैं राम लक्ष्मण के जैसे दिखने के कारण सबको लगेगा कि नहीं यह दूल्हा जो है वह दोनों के दोनों दूल्हे वहां जा रहे हैं विवाह करने के लिए इसका दूसरा भाव यह भी था कि भाई दो तो वहां पहुंच चुके हैं कुमार दो कुमार का विवाह होना है भरत और शत्रुघ्न का एक ही बार में चारों का क्यों ना करा दे यहाँ पे दो भेद प्राप्त होते हैं कई रामायण के अंदर जब विश्वामित्र राम को लेने के लिए आए हैं उस समय पर चारों कुमारों के एक संग जाने की बात कही गई है वाल्मीकि के अंदर दो कुमारों के जाने की बात है वाल्मीकि के अंदर नहीं आया है कि चारों कुमार गए परंतु आ, बाकी के कुछ रामायण के अंदर या फिर रामचरित्र राम, राम गीतावली के अंदर जहां तुलसीदास ने जो गीतावली लिखी है दोहावली लिखी है या कविता वाली लिखी है उसके अंदर कई जगह पर ऐसी चर्चाएं आई हैं जहां पर साफ तौर पर चारों कुमारों के महा होने की बात कही और बताया कि विश्वामित्र चारों कुमारों को ही लेके गए थे अब भगवान श्री राम हर कल्प के अंदर आके वही लीला करते हैं तो कभी मेरे ख्याल से लक्ष्मण जी के संग चले गए होंगे और कभी चारों के चारों भाइयों के संग चल दिए होंगे तीनों भाइयों के संग चल दिए होंगे तो वो भाव का थोड़ा सा भी जो भी है पक्ष वह यही है कि कल्प भेद के कारण यह लीलाओं में थोड़ा भेद नजर आता है परंतु लीला वही है कि भगवान श्री राम ने जिन जिन राक्षसों को मारा और मार के वहां पर पहुंचे ये कल्प का भेद हमारे कृष्ण के उसमें भी कई जगह पे नजर आता है जैसे पूतना भागवत के अंदर लिखी हुई है कि वो लक्ष्मी का रूप लेके आई थी देवी बन के आई थी और कृष्ण को मारने के लिए परंतु हरिवंश पुराण के अंदर लिखा हुआ है जब रात्रि में हर कोई सो रहा था उस समय पर आ, पक्षी का रूप लेके पक्षिणी का रूप लेके वह आई और बैल की वो गाड़ी होती है ना जिसे छकड़ा कहते हैं उस छकड़े के नीचे छुप गई और जब पूरे ब्रज सो गया उस समय पर उठकर वह भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए गई तो ये कल्प वेद की कथा है क्योंकि वृंदावन भी दो वृंदावन है आ, एक सारस्वत कल्प का है एक आदि कल्प का है दो कल्प के वृंदावन एक चैतन्य महाप्रभु ने जिसके उजागर करा हम सब भक्तों के लिए वैष्णवों के लिए वे वृंदावन पे आप जाते हो दर्शन करने दूसरा वृंदावन कल्प का वृंदावन जो वृंदावन कामवन कहलाया है हाँ ये आदि काल का है जिसे बल्लभाचार्य ने जिसका जिसे ढूंढा दोनों वृंदावन सही है ये दोनों वृंदावन सही है दोनों ही वृंदावन थे और हैं, है परंतु एक इस कल्प का वृंदावन है दूसरा पिछले कल्प का वृंदावन है तो गुजरात के कई भक्त जो हैं, उन्हें उनसे बात करो तो बोले अगर मैं वृंदा ब्रिन्दा, मैं वृंदावन जाऊंगा तो आप ये मत समझे ना कि वो भैया यहां इधर वाले वृंदावन में जाएगा अगर वो पुष्टि मार्ग से संबंधित है तो वो कामवन जो है आज के समय उसका नाम कामवन है परंतु आदि कल्प में वो वृंदावन था तो वो उस वृंदावन में दर्शन करने के लिए जाता है तो कल्प भेद के कारण ब्रज के अंदर दो जगह ऐसी हुई है जिसे वृंदावन कहा गया है अब आज भी तुलसी का वन तो भैया यह वृंदावन है परंतु परंतु जो तुलसी महारानी है ना जो वृंदा देवी हैं उनके दर्शन कामवन के अंदर होते हैं जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ था उस समय पर सभी भगवान के विग्रहों को गोविंद देव मदन मोहन गोपीनाथ इन सबको जब राजस्थान लेके जाया जा रहा था उस समय पर वृंदा देवी को भी उठा के उनके विग्रह को भी उठा के लेके जाया जा रहा था वृंदा देवी जब कामवन से ये राजस्थान का एरिया चालू हो जाता है तो वहां कामवन तक पहुंची है आदि वृंदावन में पहुंची है और आदि वृंदावन से आगे नहीं बढ़ी सब देवता तो चले गए सब भगवान के विग्रह तो चले गए परंतु वह वहीं रही और उन्होंने कहा कि मैं वृंदा देवी हूँ मैं इस वृंदावन को छोड़कर नहीं जाती हूँ तो आज भी जो भी भक्त कभी जाते हैं और उन्हें वृंदा देवी तुलसी देवी के दर्शन करने हैं या करते हैं तो उसके लिए उन्हें आ, कामवन जाना पड़ता है जो आदिकाल का वृंदावन था इस काल के वृंदावन में अभी थी बाद में वह आदि काल के वृंदावन में तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ जगह पे प्राप्त होता है चारों कुमार एक जगह पे थे कई जगह पे प्राप्त होता है कि दो कुमार वहां पे पहले से थे दो कुमार दशरथ जी स्वयं अयोध्या से लेके उनको चले हैं दोनों में अलग अलग बात है वो कल्प का भेद तो दोनों कुम्हारा राजकुमार बना दिया दूल्हा वेश में ला दिया आ, ये इनके भी मन प्रफुल्लित हो गए अरे वाह बताओ हाँ पे रंग लगे ना फिटकरी रंग चोखो ही चोखो हो बोले बताओ हमने तो कोई धनुष तोड़े ना है, हमारो भी विवाह एने वाला भैया ने काम कराए हाँ गेहूं ने गेहूं को पानी लगे वहां के बथुआ को भी पानी लग जाए बोले भैया भैया को विवाह चलो हमारा भी विवाह हो जाए गो यह सब के सब चले हैं चल के महाराज उस मिथिला में जैसे ही पहुँचे हैं मिथिला के जो राजा हैं श्री जनक जी उनके अंदर थोड़ा भाव स, जरा वह संकोचित हुए सोचने लगे कि त्रिलोकी के राजा इस पूरी पृथ्वी के राजा दशरथ हैं और मैं एक छोटे से प्रदेश का राजा हूँ यहां मेरे पास तो इतना कुछ है भी नहीं है इन्हें दशरथ को देने के लिए कैसे इनकी आवभगत करूंगा कैसे इनके लिए दावत और सबका इंतजाम करूंगा मेरे पास तो इतना सब कुछ है भी नहीं है देखो कितने बड़े बड़े बड़े रथों के अंदर आ रहे हैं कितना सोना कितना वैभव कितना ऐश्वर्य इनका दिख रहा है देखो ये सीता जी ने पहले से ही दिमाग में ला दिया था सीता जी पहले थी छोटे से प्रदेश में हाँ रुपया रुपया कमे हाँ तो यहाँ सीता जी ने तो अपनी भक्ति के बल पर और अपने बल पर अपनी ऐश्वर्य शक्ति को जगाकर मिथिला को भव्य बना दिया और जो संकोच का भाव उनके पिता जनक जी के अंदर था उसको मिटा दिया कि भाई बहुत भर के है तो अगली उन्होंने सोच लिया अगली बार जब हमें राधा के रूप में अवतरित होंगी उस समय पर धनी परिवार के अंदर मेरा जन्म होएगा और जो राम जी जिनका जन्म बड़े परिवार में हुआ होगी हाँ हाँ तो, तो कैसी हो तो यही वजह से महाराज जब भगवान श्री कृष्ण विवाह करना चाहते थे राधा से तो राधा ने साफ तौर पर कही अभी तेरे पास तो इतना रुपया भी ना है आ, और जब चालीस टोकरे मोती के गाय चालीस टोकरे मोती के गाय नंद बाबा के आ, तो बस आ, वो क्या कहते हैं पहले रोका जो होता है रोका के जो चालीस टोकरे मोतियों के भर के हैं उस समय पर जैसे लड़की के घर से चालीस गए तो पुरानी प्रथा शास्त्रों के अंदर ऐसी लिखी है कि लड़की की तरफ से ज्यादा जाते थे तो चालीस टोकरे मोती के दे, देखने के बाद पिताजी ने वो नंद बाबा ने अपनी वहां की तिजोरी खोली है तिजोरी खोल के देखा तो उनके पास सिर्फ दो मोतियों की माला थी तो सोचने लगे यार एक तरफ तो चालीस टोकरे रोका के अंदर आए हैं अभी तक तो शादी वादी भई भी ना आए हाँ, और यहाँ पर मेरे पास तो सिर्फ दो हैं माला है मालाए मोतियों की वो भी पुरखों ने दे रखी थी बोले यार ऐसा क्या करू मेरे भैया जी रिश्ता तो सही है मैं ठुकरा देता हूँ मेरे पास तो इतना रुपया है नहीं है कि इस बड़ी घराने की बहू को मैं अपने घर पर लेके आ तो छोड़ो छाड़ो और ये विवाह सब कैंसिल अः कन्हैया के पास गए रो मन उदास से बोले यार तेरा विवाह तो जाए के संग हो ना सके कन्हैया छींचो कन्हैया बोलो मेरा विवाह राधा के संग रहो ऐसे कैसे कर रह जाए बोले चक्कर है क्यों ना है हो गो बोले यार 40 चालीस खराब मोतीन के आए हमारे पास तो है की दो मालाएं हैं तो भगवान श्री कृष्ण बोले अच्छा दो ही माला तो है कोई बात ना है मैं कछ अच्छा इंतजाम करूंगा बोले तू का करे वो बोले अरे तुम चिंता मत करो हमने भी बड़े बड़े गुण सीखे विद्या सीखी हम बतावेंगे क्या करेंगे तो महाराज उन दो मालाओं को ले लिया और उन दो मालाओं को चुपके से लेके गए और एक खेत में जाके और वहां पे फेंक दिया आ, और अच्छी तरीके से पानी दिया और जितनी गैया थी गयन को बुला के गई कि भैया दूध की धार से इस पूरे खेत को सींच दो यहां पर नंद बाबा ने फिर से तिजोरी खोली कि यार देख लूँ दो से कहू किसी को दे दूँ हाँ दूसरे मोती मोती मिल जाए जो तो बसरे के मोती हैं दूसरे मोती मिल जाए कल्चर्ड मोती मिल जाए कहू 40 50 टोकरा हमारे भी है जाए तो हम भी दे देंगे तो जब खोली तो तिजोरी के अंदर वह मोती के हार नहीं दिखे कन्हैया को बुलाया और पाँव के नीचे से महाराज जमीन खिसक गई हाँ और बोले अरे जो दो है वो भी चले गए कहाँ गए पूछी है कन्हैया से तो कन्हैया बोला अरे वो तो मैंने तोड़ दिए मोतियों की माला बोले तोड़ दी नहीं बोले वो पुरखन की आखिरी निशानी ही दो माला क्यों तोड़ी बोले उसकी हम खेती करेंगे <laughs> बोले मोतियन की कभी खेती हो का बोले अरे तुम रुक तो जाओ अभी खेती हो अरे विवाह होना है हमारा अरे विवाह के तहत हमने अपनी सब विद्या लगाए मारी है <laughs> यहाँ पर दो मालाओं से इतनी खेती भाई इतनी खेती भाई कि दो हा कि वहां पर 200 टोकरा मोतियन के भर भर के आ गए जब 200 टोकरा भर भर के आ गए तो यहाँ पर आ, नंद बाबा से कन्हैया ने कही 40 ना दो भेजियो झुकनी ना चाहिए वहा पे तुम्हारा दो सौ टोकरा भर भर के ब्रस भानु जी के यहाँ गए तो राधा रानी अचरज में पड़ गई सोचने लगी यार जाके यहाँ पे तो खाने के भी लाले पड़े जा छोरा जाके कपड़ा भी ना पहने दिगंबर रूप में डोले घर पे कपड़ा भी ना पहनने के बेसो छोरा जाने दो सो टोकरी यहाँ पे आई कैसे दो टोकरी जाके यहाँ पे आई कैसे गुप्तचर भेजे गुप्तचर कोने सखिया है सखिया भे सखिया भेज, भेज के महाराज पता करो तो मालूम चलो कन्हैया ने खेती करी मोतियन की तब बात समय पर जैसे ही सुन लियो कैसे मोतियन की खेती करी है बोले राधा रानी बोली दो तो सो ज्यादा करिए तो 400 मैं करूंगी तो 200 जो आई और घर के अंदर जितनी भी ही मोतियन के हार और मोतियन की लड़ उनको ले जाके राधा रानी ने भर, भर खेतन में डालो और खूब पानी वानी दियो और हल चलायाल चलाने के बाद जो मोती पहले के हे वो हल के कारण टूट गए और कोई खेती वेती नहीं हुई अब राधा रानी रोइिये तब भगवान श्री कृष्ण वहां कमर पे हाथ रखे चलो हमारी कॉपी करेगी हा? विधि में तो हम में है विधि तो हमारे पास है हमारे पास आओ, प्रणाम करो तो कैसे खेती बताती पे कसम राधा रानी सच में थक वो सोचने यार अब तो बड़ो मारेंगे अः पिताजी बड़ो मारेंगे कि भैया अभी तक तो इतनो सारो धनो हम अपने प्रतापी राजा है नंद बाबा थोड़ा जरा कमजोर आदमी है परंतु हमारा सब धन तू गायब कर दिया तब फिर भगवान श्री कृष्ण ने आ कहा कि तू हमारे पास आके क्षमा मांग राधा रानी बोली भैया आगे कुआं पीछे खाई से बढ़िया यही क्षमा मांग लो गई जाके क्षमा मांगी प्रणाम कर लियो तो बोले अच्छा जिला विधि तो 200 के 400 सौ टोकरा वहाँ पर करवाए तो आप राधा कुंड के पास वह स्थान भी है जहाँ पे वो खेती हुई थी कभी आप जाओ तो वहां उस मोती के खेत में चले थे न्यों। में एक मोती मिल जाए तो उनको भी <laughs> तो महाराज यहाँ पे सीता जी को पहले से ही ऐसी आ गई इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है गे हो कि यार यहाँ पे तो हम जरा कमजोर हैं और जी बड़ो बड़ो है दशरथ के पुत्र भय तो अगले जन्म में हम तो राधा बनेंगे हम बड़े बाकी बनेंगे और नंद बाबा के यहाँ पे जाकर जन्म करवाएंगे कि जो छोटे छोटे राजा के घर पे जाकर जन्म परंतु हीन भावना को महापर समाप्त करने के बाद खूब अच्छी तरीके से आव भगत हुई है महाराज बराती आए स्वागत हुआ आवत जानी बरात बर सुनी गह गहे निशान सजी गज रथ पदचर तुरंग लेन चले अब अगवाना सब आए आने के बाद सबका स्वागत अच्छी तरीके से हुआ सबके तिलक मालार्पण हुआ है और उनको सबको लेके पहुंचे हैं सुपाशा पे अति सुंदर दीने हूं जनवासा जहां सब कहू सब भांति सुपासा सुपासा क्या सब सुविधाओं से पूर्ण करवाने के बाद जनवासा के अंदर उनको लेके गए जनवासा क्या मतलब बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था उस पंडाल के अंदर पूरी बारात भरत और शत्रुघ्न के संग दशरथ जी सब अपने रानियों साढ़े सात सौ रानियों के संग वहां उस स्थान पे पहुंचे वो मुख्य रानियां जो थीं वो नहीं आई थी वो घर के अंदर अभी बैठी हुई है तो जब आ गए आने के बाद सब आनंद ले रहे हैं राम जी के पास पिता के आगमन की सूचना पहुंची परंतु पिता से मिलने का संकोच उनको है क्योंकि गुरु की तरफ से आज्ञा प्राप्त नहीं हुई है तो पिता से मिलने जाना है तो पितु आगमनु सुनत दो भाई हृदय न अति आनंदुम अमाई सकुचनह ना सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। मन बोले के अंदर दोनों भाइयों के बहुत आनंद आ गया परंतु गुरु गुरु की तरफ से अब तक संकेत नहीं मिला था कि जाओ तुम मिलके आ जाओ दर्शन करके आ जाओ अपने पिता से और सब भाई बृंदों से मिलके आ जाओ तो इस संकोच के कारण वहां से उठ के नहीं गए राम और लक्ष्मण ने जाके गुरु से आज्ञा प्राप्त करी आज्ञा मिलने के बाद दोनों के दोनों भाई भागे उस जनवासा के अंदर दशरथ जी से उनका मिलन हुआ है मिलने के बाद सब सब ने उन राजकुमारों को देखा छ आठ दिनों के अंदर जितनी भी जो भी लीला हुई थी उन सब लीलाओं के बारे में बात करी है उन लीलाओं को बताया है बताने के बाद दशरथ जी बोले भाई इनकी तरफ से तो शुभ पत्रिका आ चुकी थी लग्न पत्रिका आ चुकी थी अब हमारी तरफ से भी एक लग्न पत्रिका जानी चाहिए वशिष्ठ मुनि को बुलाया वशिष्ठ मुनि से कही कि एक लग्न पत्रिका लिखी है तो वामदेव वामदेव जी एवं जितने भी वहां पे वशिष्ठ आदि जितने भी मुनि है उन सब ने एक बढ़िया समय पर इस लगन पत्रिका को लिखा और लगन पत्रिका को लिखकर जनक जी के पास उस पत्र लगन पत्रिका को भेजा जैसे ही भेजा भेजने के बाद जब जनक जी ने पढ़ा विवाह की तैयारी शुरू हो गई ऐसा विवाह का वर्णन उसके अंदर दिया है जो हम अपनी वाणी से नहीं कर सकते हैं सच में बताएं कैसी तैयारी हुई है कैसे भगवान लगे हैं इसका वर्णन करा नहीं जा सकता है पूरा मिथिला सजा है कहा गया है कि भगवान जब बरात चली है तो राम घोड़े पे बैठे हुए हैं और घोड़ा कौन है बोले कामदेव स्वयं घोड़ा बन के पधारे हैं। शंकर रूप छक रहे हैं शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंचदस अति प्रिय लागे बोले ए शंकर जी दो आंखों से नहीं देख रहे हैं, शंकर जी भगवान श्री राम को दो आंखों से नहीं देख रहे हैं तीनों नेत्र खोल के दर्शन कर रहे हैं जब तीसरा नेत्र खोलते हैं तो हाहाकार मच जाता है परंतु राम की छवि इतनी अलौकिक है कि उसे राम की छवि दो नेत्रों में भी नहीं समा पा रही है तो तीसरा नेत्र भी खोल लिया है जब तीसरा नेत्र काम के लिए खुलता है तो रक्त बन जाता है परंतु आज राम के लिए खुला है तो अनुरक्त बन चुका है ये तीनों आंखें अनुरक्त हो चुकी हैं उन राम के उस दर्शनीय रूपी रूप को देखकर महाराज ऐसा रूप है कि ब्रह्मा ने अपनी आठों आंखें खोल रखी हैं कार्तिके ने अपनी बारह आंखें खोल रखी हैं इंद्र ने अपनी सहस्त्रों आंखें खोल रखी हैं क्यों खोल रखी हैं क्योंकि राम इतने सुंदर है कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता आज ब्रह्म स्वयं वर के रूप में सबको दर्शन दे रहे हैं क्या पता ऐसा मौका कब मिलेगा तो सब अपनी आंखों को खोल के बैठे हुए हैं परंतु देवियां यहाँ तक नहीं रुकी देवियां जो थी वह उठ के आई सची सरस्वती आदि सब देवियां उठ के आई और उठ के वहां शादी के अंदर सहयोग करने लगी आ, सची सारदा रमा भवानी जय सूरतिया खुची सहज सयानी कपट नारी बनाई मिली सकल रनी, बास ही जाई महाराज उन सब देवियों ने नारियों का मनुष्य देह को अपना लिया नारियों का वेश धर लिया और आने के बाद सब जितनी बाकी की रानियां वहां पर थी उन सब के संग गई क्यों घुल मिली क्योंकि शादी का सहयोग आज मेरे भगवान की शादी है उस शादी में सहयोग देने का कार्य हम सब भक्तों का है तो वह स्वर्ग से ज्यादा आनंद आज मिथिला के अंदर है सब रानियों ने अपने अपने लोकों को छोड़ के उस मिथिला के अंदर आज आई है नारी वेश बनाकर और सब सहयोग करने के लिए देवता फूल बरसा रहे हैं और ब्राह्मण शांति पाठ कर रहे हैं ये पहले बैंड बाजे नहीं, नहीं होते थे पहले बैंड बाजे नहीं होते थे पहले ब्राह्मण लोग अः शांति पाठ करते हुए और अः क्या कहते हैं पुरुषुक्त करते हुए जाते थे ये दो मुख्य चीज होती थी कि, कि कभी भी दूल्हा अगर चल रहा है तो उस समय पर ब्राह्मण आगे चलेंगे और दो चीज का पाठ करेंगे शांति पाठ और पुरुषोक्त ये आज के समय नहीं है आज तो कौन कौन से गाने गाए जाते हैं सब आप सबको मालूम ही है बॉलीवुड अब बॉलीवुड है हॉलीवुड है वरना सब बुड वही है तो हमारे यहाँ को वो कहे ना देखो बृंदावन के लोग तो चतुर से आ रहे इसे वेडिंग कहा जाता है तो एक छोरा है हमारे वहां पे मालूम चलिए वेडिंग तो बैडिंग को वेडिंग को वेडिंग तो नहीं समझ पाया वो समझा बैडिंग <laughs> <laughs> तो हमारे पास आए बोलो विवाह तो होता है तो बस भारत के अंदर होता है बाहर विदेशों के अंदर तो बैडिंग सेरोमनी होती है बिस्तर की सेरोमनी होती है हमने उसे समझाई लाला वी वो डब्ल्यू और बी के अंदर बहुत बड़ा फर्क है हम यहाँ पे वेडिंग की बात चल रही है विवाह की तैयारी हो गई अरे नाया नाय हम तो ज्यादा अंग्रेजी जाने तू हमें समझा रहा है का कहा वेडिंग नहीं है बैटिंग से असली शब्द तो बैटिंग है वहां को तो भैया आजकल भी विवाह जो है जो सही शास्त्रीय पद्धति से क्या है जो राम जी का जो विवाह हुआ जब वरबाला होती है यहाँ पे छोरा आकड़ के खड़ो हो जाए ना सब गोदी में उठा के ऊपर कर लेते हैं वो क्यों है क्योंकि राम जी ने भी अपना यहाँ सीधा सीना तान लिया था सीता जी पहनाओ तो सही तो कई सारी ऐसी विधिवत चीजें हैं जो राम जी के विवाह में हुई जिसे आज भी हम अपने जीवन में लेके आ रहे हैं परंतु किसी काल रूप के कारण या कलयुग के प्रभाव के कारण वो उसमें अपभ्रंश हो चुका है और वह वैसी शुद्धता नहीं रही तो यहाँ पे भी ब्राह्मण शांति पाठ कर रहे हैं और समय-समय बर सही फूला शांति पठही मही सुर अनुकुला बोले महाराज सब के सब देवता फूल बरसा रहे हैं और ब्राह्मण शांति पाठ कर रहे हैं तब भगवान श्री राम का आप करा गया और उनको वहा शादी के मंडप पे लेके जाया गया सब जाने से पहले भगवान श्री राम ने अर्घ्य दिया है सब अपने पितरों आदि की पूजा करी है इस स्थान को इस स्थान को वाल्मीकि के अनुसार तो ये कहा गया है कि इस वेदी के मंडप को ब्रह्मा ने स्वयं आके सजाया है परंतु शास्त्र के अंदर कई जगह पे ऐसा लिखता लिखा हुआ है कि जब ब्रह्मा स्वयं देखने के लिए आया है इस विवाह को तो इस वेदी के मंडप को देखने के बाद उसे खुद लज्जा आने लगी है क्योंकि यह है वेदी का मंडप आज ब्रह्मा ने नहीं सजाया है स्वयं सीता की कृपा शक्ति ने ही इसको सजा दिया है ऐसा दिव्य मंडप देखा है ब्रह्मा भी सोचने लगा कि ऐसा मंडप तो मैंने अपने जीवन के अंदर नहीं देखा जो आज सीता की उस शक्ति ने सजाया है कैसा भी कुछ रहा हो देखो दिव्य एक दिव्य विवाह होता है जिसकी जैसी भावना जैसी जिसने जैसे हिसाब से देखा वाल्मीकि को जैसे भी दर्शन हुए हो उस मंडप के उन्होंने उस तरीके से कहे ब्रह्मा को जिस हिसाब से दर्शन हुए हो उन्होंने उस हिसाब से कहा है उसका वर्णन करा है तो महाराज भगवान श्री राम को बैठाया गया और बैठाने के बाद लिखा है आचारू करी गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही बोले ब्राह्मणों ने गौरी गणेश का पूजन करवाया शास्त्रीय विधि है गौरी गणेश का पूजन ना तो बोले राम जी ने स्वयं इस शास्त्रीय विधि को अपना के उस समय पर गौरी गणेश का पूजन करा विप्र का वेशधर के यानी कि ब्राह्मणों का वेशधर के कौन आए थे बोले स्वयं चारों के चारों वेद ब्राह्मणों का वेश धर के आए तो इसका अर्थ यह भी है कि अगर वेद देखो वेद के उलट जा नहीं सकते वेद के विरुद्ध जा नहीं सकते हैं अगर वेद के वेद स्वयं ब्राह्मण बनके के गौरी गणेश का पूजन करवा रहे हैं तो वैदिक दृष्टि से सनातन दृष्टि से यह बिल्कुल सही है हा? तो वेद सस विवाह विधि बोले शादी कराने के लिए विवाह कराने के लिए कौन पधारे थे बोले चार ब्राह्मणों में चार वेद आए थे और चार वेदों ने स्वयं सीता और राम का विवाह करवाया है महाराज जब विवाह चल रहा है विवाह चलते हुए आ, लाजा होम के लिए लक्ष्मी ध्वज को बुलाया है जो सीता जी के भाई हैं जिसकी कथा हम कर चुके हैं एक दिन कि लाजा होम के लिए बुलाया गया उस समय पर दशरथ उस समय पर जनक जी जो है वह कह रहे हैं इम सीता बोले ये सीता कौन है राम से कह रहे हैं यह सीता कौन है जानते हो तुम राम आ, यह सीता कौन है बोले मम सुता बोले यह मेरी पुत्री है सहा धर्म चरितव बोले यह पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से पत्नी व्रत का पालन करती है पति व्रता है और यह सधर्मी बोले जो धर्म का की रक्षा तुम करते हो उसी धर्म की यह स्वयं सीता रक्षा करेगी इस बात को कहा है आगे सब पूरी विधि का वर्णन आया है कि पूरी विधि हुई है और उस समय पर बड़े शुभ सगुन भी दिखे हैं शुभ सगुन क्या होते हैं बच्चे के संग मां का दिखना लोमड़ी का दिखना चील का दिखना बछड़ा गाय का गाय का दुग्ध दुग पीता हुआ देखना और चलते ये यात्रा के विचार कहे जाते हैं ये शुभ सुगन के अंदर देखे जाते हैं मछलियों को देखना ये ये है कि जिस काम से तुम जा रहे हो उस काम को समय ये चीजों को तुमने देख लिया तो समझ लो इसका शुभ फल ही आपको मिलेगा चलते हुए अगर आपको गैया के संग बछड़ा और बछड़ा दूध पीता हुआ दिख जाए समझ लो तुम अगर मरने भी जा रहे होगे ना तो भी भगवान बचा लेंगे तुम्हें तुम्हारे संग कुछ अहित होने वाला होगा और उस समय पर अगर ये तुम ये थोड़ा सा शुभ यात्रा का विचार में ये कुछ भी दर्शन तुम्हें मिल जाएगा समझ लो उल्टे काम अपने आप पूर्ण होने चालू हो जाएंगे शास्त्रीय विधि से ये बहुत बार हमने अपने जीवन के अंदर कई बार देखा है और इसकी बात हर पुराण के अंदर हर भागवत आदि सब के अंदर कही गई है कि जब भी जो भी महाभारत महा के अंदर तो भर के लिखा हुआ है महाभारत के अंदर भर के बात आई है कि शुभ की और अशुभ शकुन जो होते हैं यात्रा के या जो फल होते हैं ये पूर्व में ही सब मुनियों को ऋषियों को कैसे मालूम चल जाते थे तो सब के बारे में बहुत चर्चा आई है किसको देख कर अच्छा होता है और किसे देख के बुरा होता है अभी एक डेढ़ महीने पहले ही ये यहां आने से पहले ही हमें यही कनाडा का वीजा लेना था हमें याद है कनाडा का वीजा लेना था अच्छा कनाडा नहीं है कैनेडा है अभी भारतीय है ना <laughs> सडक कनाडा जी <laughs> महाराज यहाँ का वीजा लेना था हम चले उस समय पर चील के दर्शन हुए चील के दर्शन हुए तो हमें लगा अशुभ के दर्शन होगा हमें आज हमारा काम नहीं होगा 11 बजे चले चार बजे बंद हो जाता था वहां का ऑफिस हमने सोचा दो ढाई घंटे का रास्ता है हम चले जाएंगे कोई बात नहीं है चलना जिस रोड से चलना चालू हुए वहाँ पे पानी भरा हुआ था इतना पानी भरा था कि हमारी कार आधी आधी डूब गई थी परंतु तो, आह चला हम रहे थे तो हमने सोचा चलो अब ठाकुर जी का नाम लो अब जो देखा जब रुकेगी कार तो यहीं रुक जाएगी हम तो निकाल के लेके चले जाएँगे जाम लगे हुए थे कोई पानी में लेके नहीं जा रहा था परंतु हम पानी में लेते हुए चले गए जैसे तैसे करके राधा कुंड पार करा वृंदावन पहुंचे एक बड़ा हाईवे बना हुआ है बड़ी जल्दी पहुंचा देता है वहां से चले जाएंगे हम उस स्थान से जाने लगे तो वहां पे तो इतना पानी भरा हुआ था कि हमने हमें लगा कि भैया यहाँ तो तुम्हारी कार डूब जाएगी ना तुम कभी कनाडा का वीजा ले पाओगे ना कुछ होगा लौटा के लेके आए लंबा रूट लिया अब समय और हम दोनों के दोनों एक दूसरे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं दोनों से दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चल लेगी कि कौन पहले आए कौन पहले आए आठ मिनट दूर है परंतु अभी भी आठ मिनट बाद बंद हो जाएगा परंतु अभी भी पंद्रह किलोमीटर दूर है दिल्ली के अंदर वो ट्रैफिक में फंसे हुए आठ मिनट में पहुंच ही नहीं पाओगे कहां से भागते भगाते करते कराते भैया दो मिनट पहले पहुंच गए पहुंचे अंदर पहुंचे तो उसने हमें अंदर आने दिया अंदर आके उसने खड़ दिया अच्छा ले जाओ आप हमारे बाद ही दो मिनट के बाद कोई पुरुष आया बोले आप आप सोमवार को आइएगा हम शुक्रवार को पहुंचे थे बोले आप सोमवार को आइएगा हमें बचा लिया तो हम ये सोचने लगे आज तो हमने बड़ा अशुभ शुभम देखा था हमने तो अचील के दर्शन करे थे काम तो नहीं होना चाहिए था पर आज काम कैसे हो गया हम आ कैसे गए टाइम से क्योंकि बहुत ऐसा सब कुछ होता है कि आप कुछ पूरी ताकत लगा लो उसके बाद भी नहीं कर सकते हो हमने वहाँ पे काम करा दो मिनट में काम हो गया हम वहां से चले गए घर आए घर आके सबसे पहले हमने शास्त्र उठाए और शास्त्र उठा के यही देख रहे हैं कि चील को देखने के बाद अच्छा शकुन होता है कि बुरा शकुन होता है जब ये देखा कि शगुन जो है बड़ा अच्छा होता है चील को देखने के बाद तब समझ में आया कि हम टाइम से क्यों पहुँच गए जहा पे पहुंचना था जहां पे पहुंचना था तीन घंटे में जरूर वहां पे पांच घंटे लगे परंतु टाइम से पहुंच के काम हो गया इतनी सारी व्याधा हैं कि कई बार लगा इन्होंने हमें श्रीमती स्वयं हमसे बोली कि भैया गाड़ी लौटा के ले चलो सोमवार को ही जाके वो कर लेना हमने कही नहीं आज ही जाना है चाहे कुछ हो जाए और इतनी सारी व्याधाओं को पार करके भी चले गए तो ये शकुन का बड़ा अपने आप में बहुत फल होता है परंतु जिसे मालूम हो अब यहाँ तो गैया तो ना दिखेगी तुम बाहर निकल जाओ वृन्दावन <laughs> में तो दिखे बछड़ों के संग कभी कभी कभी कभी, -कभी दिखती है पर जिस दिन दिख गई काम से जा रहे हो यात्रा से जा रहे हो समझ लो इस दुनिया का कोई आदमी आ जाए कोई देवता आ जाए तुम्हारे काम को नहीं रोक सकता क्योंकि भगवान ने पहले से ही विधान तय कर दिया है मछली को देखना यहां की तो झील में मछली भी ना होगी <laughs> थारी। <laughs> थारी। <laughs> <को दो> <laughs> घर के अंदर मछली रख लो क्या बात है तो भैया ऐसे सब सगुन देखे सबको बड़ी प्रसन्नता हुई प्रसन्नता होने के बाद राम देही शोभा ना जाती विधि के ही आ भगवान महाराज जैसे जैसे लगा कोई काला सर्प अपना भुजंग से अपना हाथ फैला के सीता जी रूपी उसको अब अपने पाश में बांधने की कोशिश कर रहा है और हाथ कैसे उनके सिकुड़ गए भगवान राम के बोले जैसे चंद्रमा को देखकर चंद्रमा को देखकर अः कमल सिकुड़ जाता है ठीक उसी प्रकार सिंदूर जैसे ही लिया है तो भगवान का यह जो कमल रूपी हाथ है वह सिकुड़ कर आ, कमल की भांति हो गया क्यों हो गया क्योंकि यह जो दूसरा चंद्रमा है आज उस चंद्रमा को देखा था बोले इस चंद्रमा को आज सिंदूर लगाना है महाराज सिंदूर दान हुआ है सिंदूर लगाया है भगवान श्री राम ने सियावर राम चंद्र की और महाराज जब सिंदूर लगाया सात फेरे करे सात फेरे करने के बाद भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ इनका विवाह जैसे ही संपन्न हुआ है उस समय पर वशिष्ठ और शतानंद एवं विश्वामित्र तीनों ने बात करके कहा है देखो सीता की एक बहन उर्मिला है और जनक जी के छोटे भाई हैं कुशध्वज कुशध्वज की दो पुत्री है उन तीनों को भी यहाँ बुला लो और तीनों का भी विवाह एक ही बार में करा दिया जाएगा ये देखो गुरु की वाणी ये गुरु का अधिकार था गुरु की वाणी थी एक बार कह दिया किसी ने चू भी नहीं करा सबको बुला लिया गया तीनों और देवियों को वहां बुलाया है और बुलाने के बाद जसी रघुबर ब्या विधि बरनी सकल कुवर ब्याहे तेह करनी बोले जिस विधि से भगवान राम का विवाह हुआ उसी विधि से बाकी के तीनों कुमारों का भी विवाह हो गया अब महाराज चारों का विवाह हो गया रात्रि बिताई है सुबह की वेला में जब विदा की बात आई जनकपुरी का हर व्यक्ति आज उदास है कल जो प्रसन्न चित्त था आज उदास है क्योंकि यह दउचंद्र दो चंद्रमा दो चकोर, यह दोनों के दोनों आज जाने को हैं हमारे पास से दूर जा रहे हैं कोई भी इसको अपने हृदय में नहीं आ, सोचना भी नहीं चाहता है ये इतना हृदय विदारक है तुम्हारा आज क्या करें क्या करें सब रो रहे हैं मिथिला के रास्ते बंद कर दिए गए यहाँ जनक जी जनक जी की जितनी स्त्रियां हैं और घर के अंदर रानियां हैं वह सब रो रही हैं रोते हुए परंतु दशरथ आज बड़े खुश हैं अरे आए थे चार के संग जा रहे हैं आठ के संग दशरथ जी कर रहे हैं घर चलो घर चलो घर चलो जैसे सुबह सुबह महाराज फेरा हो गए भारत के अंदर ना दो तीन बजे सबसे ज्यादा गुस्सा किस में रहती है बोले वो जो आ, लड़के का पिता होता है उसके अंदर रोती है उसे सबसे ज्यादा जल्दी मचती है कि वे जल्दी कराओ कि हम घर जाए हमारे घर पर जाके बहुत सारे काम होने हैं बड़ी लड़ाइयाँ भी होती हैं वाले आप सब ने किस न देखा करा है सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाला कौन होता है जल्दी मचाने वाला कौन होता है बोले लड़के का पिता होता है ठीक उसी प्रकार से यहां पे भी दशरथ जी करने लगे भैया घर चलो जे रोना धोना किसी के पास की टाइम की बात नहीं है यहाँ तो शुभ अवसर है आज सीता हमारे घर की बहू बन के आई है आ, आज यह तीनों कुमारों को भी बहू प्राप्त तो हुई है इन सब को लेकर चलो कौशल्या कौशल्या तो आज वहाँ पर सबका इंतजार कर रही है सुमित्रा और के कई के संग यहाँ से सबसे हृदय विदारक रूप से बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक यह रूप था जब विदा हुए और विदा हो के भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों के संग अवध पहुँचे अवध के में आज समारोह का मौसम है महाराज हर कोई व्यक्ति आज उन चंदा और चकोर के दर्शन करने के लिए लालायत है सब कोई घर से बाहर निकल के गाजे बाजे बजा रहा है, बज रही है। देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं और महाराज यह जैसे ही महल की तरफ आए तभी तीनों रानियों ने समस्त एवं समस्त रानियों ने आकर उन सब चारों बहुओं की आरती उतारी आरती उतारने के बाद भगवान श्री राम और सीता जी एवं समस्त भाइयों और उनकी बहुओं का आराम से वहाँ पर फिर यथोचित विधि के संग सत्कार करने के बाद वहाँ पर पूजा हुई है और पूजा होने के बाद कौशल्य आदि ने कहा कि भैया अब तो अपने घर जीवन में आनंद लो तो आज भी हम अपनी कथा उसी आनंद के सराबोर में उसी आनंद के अंदर विश्राम कर रहे हैं हाँ अंत इस कथा का नहीं हो सकता क्योंकि यह है भगवान की अनंतता वाली कथा है इसका वर्णन इतना था कि मैंने तो बहुत ही छोटे से उसमें बताया है हाँ महाराज हमसे अगर कहीं कोई गलती या त्रुटि हुई हो, हो क्योंकि राम जी हमारे नहीं है कन्हैया हमारे हैं अगर कहीं पे भी अशुद्धि या या त्रुटि हमने किसी भी अवस्था में इस राम कथा को करने में करी हो क्योंकि आप सब बड़े विद्वत जन हैं आपने राम कथा और रामायण का रामचरित्र मानस का बहुत पाठ करा है हमने नहीं करा था प्रथम बार जीवन में करा तो हमें क्षमा करना यह प्रभु की वाणी प्रभु के चरणों पे मैं अर्पित करता हुआ आज की कथा को कीर्तन के संग ही हम समाप्त करेंगे और उसके बाद फिर खिचड़ी प्रसाद हाँ का आनंद लेते हुए हाँ शादी के समय खिचड़ी प्रसाद का आनंद लेते हुए अपने घरों को विदा करेंगे सियावर रामचंद्र की कौशल्यापति की मारुति नंदन की वाल्मीकि प्रभु की तुलसीदास की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधे श्याम जीतू भैया कहा है राधे गोवेंदे राधे गोवेंदे गो Oh भैया का जो बैठ के भजन गल्ले भैया अपने माथे पे चुनरी रखे थाक। हमारे ठाकुर जी को अपने यहाँ पे पधरा मंदिर में जी। वो वो देना रख के तो रखोगे बात करोगे फिर पूजन कर लो अच्छा थाली लेके पुष्प वो ओके थाली थाली okay. कीर्तन चालू कर लो तुम तो जस्ट हे आलसी देवता और हाँ, नहीं जिसमें पहले